यो ब्रह्म विदधाति पूव यो वै वे वेद प्रशिणो प्रकाशम तंह देवुद्धि प्रकाशमु शरण प्रपद्य शांति, शांति शांति केशवम् शंकरचार्यवं भरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगव श्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिनेोम व्याप्तहाय दक्षिणमूर्त नम शाति शांति शांति, शांति, शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं इस ग्रंथ के त्रेपनवे श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं चौवनवे श्लोक की चर्चा आज होनी है इसमें भगवान भाष्यकार त्रेपन तथा चौवन इन दो श्लोकों में ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बता रहे हैं तटस्थ लक्षण त्रेपनवे श्लोक में बताते हुए ये कहा कि जिसका लाभ होने पर अन्य कोई संसार में लाभ से स्रोता ही नहीं और जिसके सुख से दूसरा कोई उत्कृष्ट सुख है नहीं जिसके ज्ञान से उत्कृष्ट अन्य ज्ञान नहीं है उसे ब्रह्म कहते हैं वही ब्रह्म है ऐसा भगवान भाष्यकार जिज्ञासु को कहते हैं अवधारयेत अवधारयेत का करता है जिज्ञासु जिज्ञासु ये निश्चय कर लें कि ब्रह्म लाभ से अतिरिक्त लाभ होता भी है तो वह जिसे प्राप्त करना है वह अतिरिक्त ही शेष रहता है जो प्राप्त किया उससे यानी अनात्म वस्तु की प्राप्ति होने पर भी प्राप्तव्य समाप्त नहीं होता अवशिष्ट रहता है और प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो फिर कोई प्राप्तव्य शेष नहीं रहता वो प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है प्राप्त प्राप्त प्राप्तव्य किसको कहते हैं प्राप्तव्य कहते हैं जिसे प्राप्त किया जाता है वह वस्तु और संपूर्ण प्राप्तव्य जिसे प्राप्त हुआ है उसे कहा जाता है प्राप्त प्राप्तव्य जैसे जैसे कृत कृत्य जितना भी कर्तव्य है वो सब कर लिया जिसने वो हो गया कृत कृत्य ऐसे यस्मात्भात् नापरो लाभ ना से बताया गया कि वह उत्कृष्ट लाभ ब्रह्म प्राप्ति है फिर कोई कर्तव्य प्राप्तव्य शेष नहीं रहता लब्धव्य शेष नहीं रहता तो जिसकी जिसके लाभ से लब्ध लब्धव्य हो जाता है कहो या प्राप्त प्राप्तव्य होता है ये कहो उसे ब्रह्म वह ब्रह्म मैं हूं ऐसा अवधारण करें का मतलब यह है कि मैं अपने आप को यदि प्राप्त करूं तो कोई भी प्राप्तव्य मेरा अवशिष्ट नहीं रहता और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किए किए बिना संसार का आधिपत्य भी प्राप्त हो जाए यानी हिरण्यगर्भ भी, भी प्राप्त भाव को भी प्राप्त हो जाए लेकिन प्राप्त प्राप्तव्य नहीं कहलाता कुछ ना कुछ प्राप्तव्य रहता ऐसे सुख के विषय में भी ऐसे ज्ञान के विषय में भी तो वह ब्रह्म मैं हूं यह तटस्थ लक्षण से निर्विशेष ब्रह्म का ही ज्ञापन किया अब चौवनवे श्लोक में भगवान भाष्यकार दूसरा एक तटस्थ लक्षण बताते हैं ब्रह्म का चौवनवे श्लोक का उच्चारण कर लें दृष्ट् न परम दृश्यू पुनर्भव यज्ञा न परम ज्ञान तद्रहेती अवधारे तो यहां पर भी तीन पादों में तीन यथ शब्द का प्रयोग है वे तीनों यथ शब्द ब्रह्म के परामर्शक हैं। इसलिए चौथे पाद के प्रारंभ में जो तथ आएगा वह यथ शब्द से परामृष्ट जो ब्रह्म है अलग अलग शब्दों के द्वारा परिलक्षित उसी का परामर्श रहेगा तो पहले पाद का चतुर्थ पाद के साथ इस प्रकार अन्वय होगा कि यद्वा परम नास्ति दृश्य नास्तम अहम अस्मी अवधारयत ऐसा अन्वय करिए जैसे केन, केनोप निषद में कई एक मंत्र है न यन मनसा न मनुते ये नहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म विधि नेदम यदिदाससते ये, ये केनोप कई एक है वे सब ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताते हुए निर्विशेष ब्रह्म जो जिज्ञासु का जिज्ञास्य है पूर्व में ब्राह्मणात्मक वेद के द्वारा जिसे मनसो वाचो मनोयतवाचोहवाचम इत्यादि रूप से कहा गया उसी को यन मनसान मनुते ये नहुर्मोमत इत्यादि मंत्र और भी सुस्पष्ट कर रहा है उसी का समर्थन कर रहे ब्राह्मण वाक्य के द्वारा उक्त ब्रह्म स्वरूप का और ब्राह्मण वाक्य के द्वारा आचार्य के मुख से निकले हुए ब्राह्मण वाक्य के द्वारा शिष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिष्य का जिज्ञास्य जो ब्रह्म स्वरूप है केनेशितम पतती प्रषित मन इत्यादि से उसे बताया जा रहा है और वहां भास्कर भगवान ने इस मंत्र की व्याख्या करते हुए बताया कि ब्रह्म का निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासु का ये प्रश्न है और निर्विशेष ब्रह्म को यहाँ पर बताया जा रहा है तटस्थ लक्षण द्वारा नहीं तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किसी अर्थ विषय की और उत्तर देने वाला यदि उसी अर्थ विषय उत्तर नहीं देगा तो प्रश्न प्रतिवचन का सामंजस्य नहीं हो पाएगा ना इसलिए मनसान मनुते इत्यादि से तटस्थ लक्षण निर्विशेष ब्रह्म का ही है सत्य ज्ञानमत ब्रह्म इदिवाक्य से स्वरूप लक्षण जिस ब्रह्म का बताया जा रहा है उसी का यह है तो परम पर नास्ति नास्ती तब्रह्म अहम् अस्मि ओ ब्रह्म मैं हूं इति अवधारय ऐसा जिज्ञासु को अवधारण यानी निश्चय करना चाहिए जिज्ञासु ये निश्चय कर ले प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म जिज्ञासु ये निश्चय कर ले कि दृश्य जो जो होगा वह मैं नहीं हूं जिस दृक् को जानने के बाद मैं के रूप में कोई भी द्रष्टव्य शेष रहता ही नहीं एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा है ना छांदोग्य के छठवे अध्याय में भी है और मुंडक उपनिषद में भी एक ज्ञान से सर्वज्ञान जिसके ज्ञान से सर्वज्ञान होता है तद प्रश्न है उत्तर भी तद विषयक ही वो अक्षर पुरुष है जिसके ज्ञान से हो जाता है सर्वज्ञ व्यक्ति कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता वो है पुरुषोत्तम तत्व गीता का पुरुषोत्तम है कार्य कारण उपाधि से रहित निर्विशेष ब्रह्म जिसे केन ने यमनसान मनुते से बताया और तैत उपनिषद ने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इससे भी बताया स्वरूप उसका और ये तो वीमानी भूतानी जयंते से भृगुअल्ली में तटस्थ लक्षण भी बताया और छांदोग्य में बताया गया कि तुमने पहले आचार्य उद्दालक जी ने अपने विद्याध्यन करके विद्या के अभिमान के साथ घर घर लौटे पुत्र से श्वेत केतु से पूछा कि अपने आचार्य से उस तत्व को भी पूछा है तुमने जिसे जानने से सब कुछ जाना जाता है तो श्वेत केतु फिर जो ये समझ रहे थे कि मैं ही वेदों का अच्छा व्याख्याता हूं ये अभिमान था वो अभिमान से रेत हो गए और कहे ऐसी वस्तु तो शायद मेरे गुरुदेव भी नहीं जानते हैं यदि जानते तो जरूर मुझे बताते हैं बारह वर्ष में उन्होंने मुझे सारे वेद बताए लेकिन जिसके ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है ऐसा तो बताया नहीं ने तुम्हें भी सरोग्य होकर के आ जाता तो आप ही कृपा करके बताइए तो सत तत्व के रूप में सत को जानने पर यानी तत्वमसी वही सत है सदैव सुमेद राशि त्यादि से ब्रह्म को बता करके कहा कि तत्वमसी जो जिस समस्त जगत का विवर्त उपादान कारण है सारे जगत को जो सत्ता स्पूर्ति दे रहा है वह ब्रह्म तुम हो यानी प्रत्येक प्रत्येक भिन्न ब्रह्म है उसे जान लो तो फिर उससे सत्ता सत्तास्पूर्ति पाने वाला जो जगत है जिसकी सत्ता से सत्तावांसा प्रतीत हो रहा है जिसके भान से चेतन से चेतनसा सा प्रतीत हो रहा है वह कोई भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहेगा इसलिए यहां पर कहा कि जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है कोई भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता वह ब्रह्म मैं हूं वो मैं का अर्थ फिर शोधित तुम अर्थ है या कि शरीर तरह से युक्त मैं वो तो ब्रह्म नहीं हो सका वो तो परिछिन्न है और आगे कहते हैं फिर इस ज्ञान से होता क्या है उसके तो ब्रह्म वेद ब्रह्मती यह वेद वाक्य बताता है ब्रह्मज्ञ ब्रह्म ही है उसी को आधार बना करके द्वितीय पाद में भगवान भाष्यकार ने कहा इस श्लोक में कि यद अने जिस ब्रह्म भाव से युक्त होने पर अने ब्रह्म बनने पर शब्दार्थ है तो ब्रह्म बनना यहां है ब्रह्म विषयक अज्ञान को निवृत्त करना वृत्ति व्याप्ति से तो ब्रह्म ही है तो यद भूतवाने तो यदि स्वरूपतः ब्रह्म न होता तो ज्ञान मात्र से ब्रह्म जीव बन नहीं सकता इसका अर्थ है कि जीव पहले से ही ब्रह्म है उसकी बुद्धि में ज्ञान नेत्र में आवरण है ज्ञान नेत्र से ज्ञान नेत्र जिस अनाधि रूप आवरण से अवरुत है वह हट जाता है ज्ञान नेत्र के सामने से और फिर प्रत्येक अभिन्न रूपे स्वयं ही स्पूरित होता है जो ब्रह्म वह ब्रह्मा मैं हूं ऐसा अवधारण तुम करो ऐसा निर्धारण करो निश्चय कर लो आगे कहते हैं यज्ञावा न परम ज्ञानम तो जिसको जानने से फिर दूसरा कोई ज्ञान उत्कृष्ट होता ही नहीं या पराविद्या है बाकी तो अपराविद्या है यानी अध्यात्म विद्या विद्यानाम भगवान ने अध्यात्म विद्या को अपनी एक विभूति विशेष बताया वो है अपने प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म स्वरूप विषयक आवरण का बाधक होने से उत्कृष्ट विद्या पराविद्या और तो जिस जिसको जानने से अलग कोई उत्कृष्ट ज्ञान नहीं है यानी कि वह माना जाता है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का जो विषय बना निर्विशेष ब्रह्म है उसमें वृत्ति व्याप्ति है वृत्ति व्याप्ति होना ही आम ब्रह्मास्मि वृत्ति का विषय बनना है और उसे जानने के बाद फिर ये ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है दूसरा कोई ज्ञातव्य शेष रहता ही नहीं फिर दूसरा ज्ञान ही नहीं है तो तद ब्रह्म वह ब्रह्म मैं हूं ऐसा निर्धारण करो इस प्रकार त्रेपन और चौवन इन दो श्लोकों में भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताया लेकिन यह तटस्थ लक्षण घटेगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये स्वरूप लक्षण जिसका बताया उसी में आगे हैं तटस्थ लक्षण के बाद स्वरूप लक्षण बताने वाला ये श्लोक है तीय ऊर्धम पूर्ण सच्चिदनंदम अन्य्रह्मेतवी कहते हैं तीर्थे को यानी एक प्रकार से जो अष्ट दिशाएं हैं चार मुख्य और उप दिशाएं चार और दो फिर ऊर्ध्व ऊर्धा देश अपरिछिन्नता दिखाने वाला ये पद है ब्रह्म में पूर्णम शब्द का अर्थ ही होता है अपरिछिन्नमें किससे अपरिछिन्न है तो परिचेद जो दिक देश काल है देखें दिस क्या देश काल वस्तु तो यहां तीरियक ऊर्ध से लेना देश को तो तीरियक देश ईशान को और ऊर्ध्व देश ऊर्ध् ऊपर वाला जो देश है अवकाश है और नीचे वाला और इनसे उपलक्षित संपूर्ण स्थान देशमात्र तो तीर्य अधः इन शब्दों से उपलक्षित जो देश सामान्य है उस देश सामान्य से जो परिच्छि नहीं है ये नहीं कि नई ईशान कोण में है तो नैरत्य में नहीं होगा नैरित्य में नहीं है जो ऐसा होगा मणिपुर जो मणिपुर नाम का शहर है वह होगा उत्तर पूर्व में यानी एक प्रकार से ईशान कोण में तो नैत्य में नहीं है नैत्य है पश्चिम दक्षिण और जो श्रीनगर है उत्तर पश्चिम में वो नहीं है अग्निकोण में जगन्नाथपुरी अग्निकोण में पूरब में है तो अग्नि अग्निकोण में लीजिए तो ये तो देश से परिचिन्न है इनको तीरियक है तो नैत्य नहीं इत्यादि कहा जा सकता है ऊर्ध् अध है लेकिन आकाश किस देश में है और किस देश में नहीं है वह तीरियक भी है ऊर्धव भी है और अध भी है का मतलब देश मात्र में है जो देश मात्र में रहता है वह देश से परिचिन नहीं होता देश तो अपरिचिन्न देश तो पूर्ण है और कैसा है तो तीर ऊर्धम अध इत्यादि से एक प्रकार से बताया गया अपरिछिन्नता को ये ब्रह्म का स्वरूप है अपरिछिन्नता सच्चिदानंदम इससे बताया गया ये वह नित्य ज्ञान तथा नित्य आनंद स्वरूप है सत शब्द का अन्वय चित्त के साथ भी आनंद के साथ भी होगा सचित है आनंद सदानंद है और ऐसी नित्य चेतन तथा नित्य आनंद रूप दो वस्तुए नहीं है दो पदार्थ नहीं है इसलिए द्वितीय का व्यावर्तक है अद्वयम वो अद्वय हैं, दूसरे से रहित हैं और अनंतम वो अनंत है और नित्यम एक तो नित अनंत है का मतलब तीर्य ऊर्ध् अध से बताया गया जो देश से अपरिछिन्नता और शब्द से बताया गया था सच्चिदानंद में सत् नित्यत्व कालतः अपरिछिन्नत्व और अनंत शब्द से फिर लिया जाएगा वस्तुतः अपरिचिन्ह और एकम और नित्यम शब्द सत के ही अर्थों को और स्पष्ट करने वाला नित्य है का मतलब कालतः अपरिचिन्ह है और एक है द्वयम और एक में क्या अंतर है वो अद्वय है और एक है एक का, एक, का नहीं है। एक, का नहीं है। एक और द्वितीय का परस्पर विरोध नहीं है तो द्वितीय का अभाव बताया अद्वय ने द्व है का मतलब सजातीय विजातीय अन्य वस्तु से रहित है और सजातीय विजातीय वस्तु से रहित आपका वो भी तो है वेदांतियों क्या नाम है शून्यवादियों का माध्यमिकों का शून्य शून्य को छोड़ करके उनके यहां दूसरा कुछ है क्या लेकिन वह भावात्मक नहीं है अरे ये एक शब्द बता रहा है कि भाव रूप है वो एक है जो सत शब्द ने बताया वो अद्वय ने तो अनेकता का निराकरण कर दिया और एक ने शून्य का व्यावर्तन कर दिया कि वो शून्य रूप नहीं है शून्य में तो एकत्व तो भी नहीं रहेगा ना उसको एक भी नहीं कहा जाएगा अभाव रूप होने से ये संख्या एकत्व तो संख्या है ना द्रव्य में रहती है तार्किकों के यहां और शून्य रूप है अभाव रूप होने से अभाव द्रव्य अंत पाती न होने से संख्या नाम का जो गुण है उस गुण से रहित ही रहेगा एकत्व तो नहीं रहेगा उसमें शून्य में, में एकत्व तो भी नहीं है एक और आद्वय ने बताया एकत्व तो नहीं है तो अनेक होंगे शून्य फिर तो अध बताया वो अनेक भी नहीं है तो एक ऐसा होना चाहिए जो अनेक भी नहीं है और शून्य भी नहीं है वो सच्चिदानंद ब्रह्म है और वो मैं हूं प्रत्येक भिन्न है इस प्रकार का अवधारण निश्चय करें ये यहां पर बताया गया स्वरूप लक्षण और भी स्वरूप लक्षण को बताते हुए नीति नीति इत्यादि निषेध मुक्ष ये अन्वय मुख्य और व्यतिरिक मोक्ष दोनों मुख्य बताने वाले विशेषण इसमें आए किसमें पचपनवे श्लोक में व्यतिक मुख से भी ब्रह्म का ज्ञापन करने वाले कुछ विशेषण यहां पर बता रहे हैं छप्पनवे श्लोक में ये भी स्वरूप लक्षण को बताते हैं व्यतिरेक मुख से व्यतिरेक का अर्थ होता है निषेध तो निषेध मुख से ब्रह्म का ज्ञापन नेति नेति इत्यादि वाक्यों से श्रुति करती है तो यहां पर छप्पनवे श्लोक में उसी को आधार बना करके बताया जा रहा है <coughs> तो छप्पनवे श्लोक का उच्चारण कर लेवृत्ति अतद्व्या, भेद <coughs> वेदांत निर्लक्षते व्यय अखंडमेक यद्रेती अवधारेत अतद्यावृत्ति भेदस्तु इसमें तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्म न तत्त ये नहीं तत्पुरुष समास है इसमें अतत् शब्द का अर्थ निकलेगा अनात्मा तदत्मा ब्रह्म अनेत्मा और अतद शब्द का अर्थ हो जाएगा अनात्मा प्रकृति तथा प्राकृत जगत व्यावृत्ति शब्द का अर्थ होता है निषेध तो अतद व्यावृत्ति शब्द का अर्थ निकलेगा निषेध अतद व्यावृत्ति और अतद्यावृत्ति भेद स्तू इसमें भेद शब्द का अर्थ निकलेगा जो वाक्य विशेष है तो आपके अतद्यावृत्ति भेद का अर्थ निकलेगा अनात्म पदार्थों के व्यावर्तक वाक्यों से वो कौन है वो है वेदात वेदांत वाक्य कौन से नेति नेति इत्यादि वेदांत का विशेषण है व्यावृत्ति भेद वेदांत ब्रह्म का उपनिषद निषद वाक्य दो प्रकार से ज्ञापन कर रहे हैं नानत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम इत्यादि से व्यावृत्ति रूप से निषेध करने वाले वेदांत वाक्य विषय सही है नेति नेति नानत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम ये सब इनको कहा जाएगा व्यावृत्ति भेद वेदांत और उनसे लक्षते उनसे परिलक्षित हो रहा है निषेध वाक्यों से कौन ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म परिलक्षित हो रहा तो इसलिए ये कहा जाएगा निर्विशेष ब्रह्म को वेद व्यावृति भेद रूप उपनिषद वाक्यों से परिलक्षित होने वाला वो कैसा और किस रूप में पर, वो वेदांत वाक्यों से परिलक्षित होगा निषेध रूप वेदांत वाक्यों से तो अव्ययम वेय शब्द का होता विकारी स्विकार और अव्य शब्द का है निर्विकार निर्विशेष तो निर्विशेष ब्रह्म विकारी होता है वे कहलाता है कारण उसमें उसका आकाश आदि और विकार कहते कार्य को तो वे शब्द का है विकारी विकारी का होता है विकार जिसका है वह तो विकार किसका है विकार है कारण का इसलिए व्यय शब्द का तो अर्थ निकलेगा कारण और अव्यय शब्द का अर्थ निकलेगा जो तो कारण त्वरूप विशेषता से भी युक्त नहीं है नेति नेति इत्यादि वाक्य मूर्त के तरह मूर्त है कार्य अमूर्त का भी निषेध करते हैं ना और अमूर्त है कारण तो कारण भी नहीं है कारण होगा तो कारण रूप विशेषता वाला होगा तो सविशेष ब्रह्म का लक्षण हो जाएगा सविशेष ब्रह्म के साथ जीव का ये नहीं हो पाएगा अभेद अतः यहाँ शब्द से कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहीत निर्विशेष वस्तुक नात प्रज्ञ न बहिस्प्रज्ञरअन्य अधि इत्यादि वाक्य जो अतत्शब्द से गृहित होने वाला कार्यकारनात्मक अनात्म पदार्थ है उन कार्य कारणात्मक अनात्म पदार्थ की व्यावृत्ति द्वारा अव्य ब्रह्म को परिलक्षित कर रहे हैं अव्य ब्रह्म को बता रहे है निर्विशेष ब्रह्म को बता रहे हैं अन्य देव तद विदिता अथो अविदितात्मे विदित शब्द का अर्थ है कार्य अविदित शब्द का अर्थ है कारण और उभय से वह अन्य था अतिरिक्त है का मतलब कार्य कारण रूप नहीं है उसमें कार्य तो विशेषता भी नहीं कारण तो विशेषता भी नहीं ये ऐसा बताने वाले जो वेदांत वाक्य वे है व्यावृत्ति भेद वेदांत उनसे परिलक्षित होता है वो कैसा है निर्विकार ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म तो कहते अखंड अखंड वो अखंड है अखंड यानी अपरिचिन्न आनंद है, अखंडानन्द है।, है। स्वतंत्र आनंद है अपरिछिन्न वस्तु होती स्वतंत्र खंड का अर्थ है परिचिन्न अखंड हुआ अपरिचिन्न तो ब्रह्मानंद स्वतंत्र है किसी साधन के अधीन नहीं है तब तो वो हो जाएगा कार्य साधन के अधीन हो जाएगा तो विदित हो जाएगा ना कार्य हो जाएगा कार्य रूप विशेषता वाला होगा तो ऐसा एकम वो तो एक ब्रह्म है प्रत्येक अभिन्न अखंडानंद स्वरूप यानी यो भूमा घूमा तत्सुखम इस वाक्य से बताया गया जो पूर्ण सुख है तदात्मक है एक वस्तु वह मैं हूं ऐसा जानो या तो, यानी ऐसा जो निषेध मुख से कहा जा रहा है वह प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म मैं ऐसा अवधारण करो ये जिज्ञासु को भगवान भाष्यकार कहता है इस प्रकार छप्पनवे श्लोक की चर्चा संपन्न होती है सत्तावे श्लोक से आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे कल प्रतिपदा पूर्णस्य पूर्णमदत्मा पूर्णमेवावशिष्यते ओम, ओम शांति शांति शांति ही शाति शाति शंकर शंकरचार्य शव बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवतन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम वजव्यादेहाय दक्षिणाूर्त नमः ओम शांति शांति शांति, शांति